पूर में तरुणाम तरुणाम है ना पूर का परामर्शक होता है तो कोई इस में पूर के तीन अंग कहे गए हैं ध्यान और समाधि तो से में पूर में कहा गया क्या धरना ध्यान और ये आगे लिख दिया ना धारणा ध्यान समाधि इसलिए यह कौन धरना ध्यान पूर्व में कहा गया धारणा ध्यान और समाधि ये तीनों एकत्र का अर्थ है एक, एक आलंबन में होने पर एक आलंबन में होने पर या एक ध्य में होने पर संयम कहलाते हैं धारणा हुए ये पूर्व में कहे गए धारणाध्यान और समाधि तीनों धारणा ध्यान और समाधि तीनों एक आलंबन में होने पर संयम कहलाते हैं या एक ध्य में होने पर संयम कहलाते हैं ध्य एक हो जिसमें अपने चित्त को एकाग्र किया है क्या है वो शरीर से बाहर की वस्तु हो या शरीर के अंदर की वस्तु हो तो उसमें पहले क्या करनी है धारणा धारणा के के बाद बाद क्या क्या करना है ध्यान तो ध्यान और हो जाएगा समाधि समाधि से क्या होगा उसका साक्षात्कार हो जाएगा है ना समाधि से तो किसी भी इसमें भी चित्र को एकाग्र करेंगे जिसको भी देय बनाएंगे उसका पूरा रहस्य आपको हो जाएगा पूरा रहस्य उसके मान लीजिए कि दूरअस्थ कोई वस्तु है आपने देखा नहीं है सुना है तो फिर उसको धे समझ सकते हैं ना कल सुन लीजिए आपने कोई गूर्ध वस्तु आंसर नहीं देखी सुनी है तो उतने मात्र से आप उसको ध्यय बना करके धारणा ध्यान समाधि करके उसकी पूरी जानकारी जैसे कर सकते हैं जो भी ऐसा कर सकते है है न तो धारणा ध्यान समाधि का लक्ष्य एक एक लक्ष्य में तीनों किए जाने पर तीनों का नाम क्या होगा संयम संयम कब हो कहेंगे जब एक लक्ष्य में तीनों किए जाएंगे तो क्या हो जाएगा तो जब योग शास्त्र में आज संयम करना चाहिए तो उसका क्या हुआ धारणा ध्यान और समाधि करनी चाहिए लगे तो संयम नाम कब करे होगा भिन्न लक्ष्य होने पर या एक लक्ष्य होने पर एक किसका एक लक्ष्य हाँ इस पूर्व में कहा जाइए धारणा ध्यान और समाधि तीनों एक देय होने पर संयम कहलाते हैं या एक होने पर धारणा ध्यान और समाधि संयम कहलाते हैं प्रियम एकत्र संयम और औिका हो गई सूत्र है एकत्र करते हैं एक धेय में प्रियम से क्या लेना है धारणा ध्यान समाधि एक ध्यय एक ध्यय होने पर धारणा ध्यान और समाधि संयम कहलाते हैं एक दे होने पर या एक, एक आलंबन होने पर धरना ध्यान और समाधि क्या कहलाते हैं संयम एक ही धेय में धरना करनी उसी का ध्यान करना उसी की समाधि करनी तो क्या हो जाएगा संयम हो जाएगा संयम योग शास्त्र का अपना दब दे अन्यत्र कहा जाए योग शास्त्र को छोड़ कर जो प्रयोग किया जाए संयम से रहो उसका मतलब इतना ही है इंद्री संयम या पथ्य का पालन करना इतना ही है योग शास्त्र में संयम बहुत उच्च भूमि है एक विषयानी त्री साधना संयमा एक विषय वाले या एक आलंबन वाले या एक वाले विषय कर्थ आलंबन या दे। एक दे वाले तीनों साधन संयम कहे जाते हैं एक ध्य वाले तीनों साधन क्या कहे जाते हैं तो संयम इति लगाया है ना तो संयम इस प्रकार कहे जाते हैं संयम ऐसे कहे जाते यही हो जाता एक साधन वाले एक धेय वाले तीनों साधन संयम कहे जाते हैं तद कर उस कारण से अस्त्री इन तीनों की शास्त्रीय परिभाषा संयम है इन तीनों की शास्त्रीय परिभाषा मतलब शास्त्री नाम शास्त्रीय नाम क्या है संयम है संयम एक पारिभाषिक शब्द हो गया तीन साधन हाँ तीन है ना तो तीनों को एक धेय होने पर तीनों का सम्मिलित नाम हो गया संयम अब जब संयम को जीतने की बात आए संयम को दृढ़ करने की बात आए संयम को स्थिर करने की बात आए तो क्या उसका मतलब है संयम तो से धरना धरना ध्यान और समाधि को स्थिर करना धरना ध्यान और समाधि को दृढ़ करना यहाँ है सजयात प्रज्ञा सजयात प्रज्ञान होता है सज्जयात तत् क्या लेना है संयम संयम के जय या संयम का अभ्यास करने से, संयम का जय मतलब से क्या इसका होगा संयम संयम को जीतने से मतलब अच्छी प्रकार संयम का अभ्यास करने से, संयम का अच्छी प्रकार हाँ या अच्छी प्रकार से संयम अभ्यस्त हो जाने पर, अच्छी प्रकार से संयम अभ्यस्त हो जाने से लोक होता है क्या होता है प्रज्ञा का आलोक होता है प्रज्ञा का आलोक होता है प्रज्ञा से लेना यहाँ पर संप्रज्ञात प्रज्ञा है ना संप्रज्ञात प्रज्ञा से ही संप्रज्ञा तो का ठीक ठीक साक्षात्कार होता है कैसे रामावतार के पहले महाशि वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो वो कैसे उन्होंने साक्षात्कार किया इसी प्रज्ञात प्रज्ञा से है ना किससे किया प्रज्ञा नितम्बरा भी आ चुकी है ना सत्यु को विषय करने वाली परिसंबरा प्रज्ञा संप्रज्ञात प्रज्ञा के साक्षात्कार किया तो दोनों मत है एक मत है अवतार के पहले और दूसरा है कि अवतार के बाद में किंतु क्या कहते हैं सीता त्याग के पहले ऐसा कुछ मानते हैं दोनों तो जो भी हो दोनों स्थितियों में वो कहीं कहीं नहीं अयोध्या वगैरह देखने दूसरी स्थिति में भी देखने नहीं गए वो समाधि से साक्षात्कार करके लिखा इधर हमारे ज्यादा यही मानते अवतार के पहले लिखे उसका यहाँ तक कि जो पात्र दोनों पक्ष समझ गए एक, उदार, एक उदार के पहले लिखी गई एक उदार के बाद लिखी गई लेकिन राम के विद्यमान रहते लिखी गई है तो जो क्या है की जो घटनाएं घटी उनको उन्होंने समाधि से जान लिया अपनी प्रज्ञा से जान लिया महारि वाल्मी जी ने जो संभाषण हुए ण के पात्रों के ओभी जान लिया अब जो हृदय के सूक्ष्म भाव थे जो की वाणी के द्वारा या संकेत के द्वारा प्रकट नहीं किए जा सके तो उन भावों मास्क ने जान लिया ये सब इसकी प्रज्ञा की महिला है इस प्रज्ञा से ही परमात्मा का दर्शन होता के लिया लिया है दिव्य शिक्षु जी समा गया है तो एक प्रज्ञा तो ही दे दी है दिद्ध्या, दिद्ध्या, दिद्ध् योग यो यो हाँ? योग योग साधन साधन मतलब आएगी ईश्वर अनुग्रह से वो प्राप्त प्राप होगा प्राप वही समझ हो गया अब ध्यान देंगे तजयात का अर्थ है कि संयम को जीतने से या संयम अच्छी तरह संयम अभ्यस्त हो जाने से प्रज्ञा का प्रकाश होता है प्रज्ञा का प्रकाश होता है मतलब संप्रज्ञात प्रज्ञा का प्रकाश होता है ज्ञान प्रज्ञा का तो क्या है समाधि कौन सी समाधि संप्रज्ञात समाधि जड़ समाधि नहीं, समादी। समादी नहीं योग है योग दर्शन की समाधि ज्ञान रूपा है ना चित्त की अवस्था है ये लोग बहुत आक्षेप करते योग में नहीं करना चाहिए तो प्रज्ञा संप्रज्ञात प्रज्ञा का आलोक होता है या संप्रज्ञात प्रज्ञा का प्रकाश होता है संयम अभ्यस्त हो जाने पर या संयम को जीतने से संप्रज्ञात समाधि का प्रकाश होता है इसका मतलब है कि जैसे जैसे योगी का संयम स्थिर होता है वैसे वैसे संप्रज्ञात समाधि निर्माण होती है संप्रज्ञात प्रज्ञा उसकी निर्माण होती जाती है जिससे अत्यंत हो जाता है चले दे में ऋष्टी समाध है तस् जयात तस्य तस्त तो तस्यात तस् से क्या लेना संयम से संयम को जीतने से समाधि प्रज्ञा या आलोका समाधि प्रज्ञा का, का प्रकाश होता है संयम को जीतने से समाधि प्रज्ञा का प्रकाश होता है यथा यथा संयम जैसे जैसे संयम दृढ़ होता जाता है जैसे से संयम दृढ़ हो जाता होता जाता है या अत्यंत दृढ़ होता जाता है कौन संयम से क्या लेना है धरना ध्यान हाँ ध्यान में बैठे नियम से धारणा किया ध्यान किया होता समाधि तो जैसे जैसे संयम होता है वैसे-वैसे समाधि निर्मल निर्मल होती है निर्मल, निर्मल है ना वैसे-वैसे समाधि और निर्मल होती जाती है समाधि प्रज्ञा से कौन सी समाधि संप्रज्ञात समाधि की प्रज्ञा वहाँ प्रज्ञा का आलोक का है ना सूत्र में तो प्रज्ञा संप्रज्ञात प्रज्ञा का आलोक होता है मतलब संप्रज्ञात प्रज्ञा निर्मल हो जाती है संप्रज्ञात प्रज्ञा निर्मल।, निर्मल हो जाती है तो निर्मल से क्या और स्पष्ट ज्ञान हो जाता है जैसे मंग प्रकाश में हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं और निर्मल प्रकाश हो तो, तो वैसे तो स्पष्ट जो है जानकारी हो जाती है ऐसा स्पष्ट पता चलता है अच्छा आगे ध्यान दे तो संयम धारणा ध्यान समाधि को कहा जाता है योग शास्त्र में या आगे सूत्र है तस्वीर भूमिशु रहा हाँ ये सबसे सरनाम है ना तो यहाँ पूर्व में जो चतुर्थ सूत्र संयम चल रहा है ना पंचम में जयात में सबसे किसकी अनुवृत्ति आई थी और यहाँ भी जो है ना सबसे से क्या लेना है से है संयम है क्या कहेंगे पूर्व पूर का परामर्श है समझ लेना अनुवृत्ति तो मतलब कुछ परामर्श स्वरनाम ना होने पर अनुवृत्ति चलती है न तो स्वनाम लिखाया गया तो उसका सीधे परामर्शक हो गया सरनाम के बिना अनुवृत्ति चलती है तो यहाँ दुसर नाम हुआ तो अनुवृत्ति कहना उचित नहीं बल्कि उसका परामर्श हो गया ग्रहण हो गया सबसे संयम का और भूमिशु अर्थ है चित्त की उत्तरोत्तर भूमियों में संयम का चित्त की उत्तरोत्तर भूमि में प्रयोग करना चाहिए विनियोगाकर्थ है तो प्रयोग संयम का प्रयोग करना चाहिए विनियोगाकर्थ प्रयोग कैसे प्रयोग संयम से है नु भूमि सु की उत्तरो अवस्थाओं में संयम का चित्त की उत्तरोत्तर अवस्थाओं में प्रयोग करना चाहिए इसको आप ऐसा समझेंगे कि पहले स्थूल अवस्था पहले स्थूल भूमि होगी फिर क्या होगी सूक्ष्म भूमि सूक्ष्म भूमि होगी है तो भूमि करता है चित्त की भूमि या चित्त की अवस्था चित्त की हाँ चित्त की अवस्था तो उत्तरोत्तर अवस्था मतलब पहले स्थूलावस्था चित्त की फिर सूक्ष्म पहले चित्त की स्थूल भूमि पर चित्त की भूमि थोड़ा लिखने के क्या है इ, ऐसा लिखो इस स्थूल विषय समापन चित्त से समस्त कर लो इस स्थल विषय समापन चित्त अवस्था स्थूला लिखा आपने लगे हुए चित्त की अवस्था को क्या कहेंगे इस स्थूला और फिर अगले लिखिए सूक्ष्म विषय समापन चित्त अवस्था सूक्ष्म सूक्ष्म विषय चित्त की अवस्था को क्या कहेंगे स्थूल और सूक्ष्म विषय में लगे हुए चित्त की अवस्था को कहेंगे सूक्ष्म इसको इस आप समझेंगे जैसे की पहले आपके शरीर के बाहर या शरीर के अंदर ग्रह नक्षत्र कारक है या किसी चक्र में हृदय में मुरगा स्थित ज्योति में या अपने आराध्य में कहीं भी आपने को लगाया है न तो वहाँ संयम कर लिया मतलब क्या कर लिया अब ध्यान देना अब ये तो क्या है और आगे एक ये स्थिति होगी ना अभी आप इसको ऐसा समझेंगे जैसे अब किसी बाहरी भय का हमने साक्षात्कार कर लिया बाहरी भे का <laughs> जो पहलीय है ना घटपटा दी है ऐसा किसी वायु वस्तु का किसी भी दूरस्थ वस्तु का या वायु पदार्थ का साक्षात्कार कर लिया धरना ध्यान उससे संयम कर दिया धरना ध्यानो समाधि कर दी अब स्कूल से सूक्ष्मी हो जाना है तो ये जो दृष्ट पदार्थ है ये तो क्या है की ये जो शिक्षक तत्व में भूत आते हैं वो तो नहीं है ना ये तो, ये तो क्या है की भौतिक पदार्थ है ये भौतिक पदार्थ है वो तो देखा है तो अभी जब इनका जो गाय विषय में संयम हो जाए तो फिर भूतों में संयम करे फिर तर्मात्राओं में संयम करे फिर इंद्रियों में करे बहिइंद्री में करे फिर मन इंद्री में करें इंद्रियों का संयम करके इंद्रियों का साक्षातकार कर ले तो पता चलेगा मन ये है सारा बर्मात्र परेशान करने वाला ये है शिक्षु ये है आठ तो भी दिखाई नहीं देती है ना बनी दूसरे की भी आपको आप देखते हैं क्या दूसरे की भी आँख को नहीं देखते तो जो दिखाई देता है आंख के रहने का स्थान है आँख नहीं दिखी जाती है ये कान नहीं ये कान के रहने का स्थान है क्योंकि इसके रहने पर भी सुन नहीं पाते तो मतलब क्या है कि भाई भूत भूत भूत में संयम करना फिर भूत में संयम करना और जब वो संयम को, को जीत लेना मतलब संयम अभ्यस्त हो जाए तो तन मात्रा में और वो संयम को जीत लेना मतलब वो अभ्यस्त हो जाए तो इसमें इंद्रियों में अहंकार में और क्या होगा में और फिर क्या है प्रकृति में और फिर प्रकृति से पर बुद्धि से पर जो अपना स्वरूप है अपना आत्मा है उसमें से है ना तो बन जाएगी ना योग शास्त्र का इतना है और जो भक्ति मार्ग की अनुयायी है वो अपनी आत्मा का साक्षात्कार करके कर फिर चित्त को कहाँ लगाते है परमात्मा भक्ति मार्ग वो तो शांकल दर्शन की गति यहाँ नहीं है उनकी आत्मा ही परमात्मा है तो पर वो परमात्मा को साक्षात्कार नहीं कर पाते भगवान उनको तो मिलते नहीं है तो वही उनकी भी रुकावट हुआ है शंकर वेदांत की रुकावट हुआ है जहाँ की है, है उन्होंने तो अब ये है ये संयम की बात आई तो यहाँ पर भूमिगर है चित्त की भूमियों में है ना तो भूमि मतलब इस के बाद में तेजी भूमि आएगी सूक्ष्म तो संयम का चित्त की भूमियों में प्रयोग करना चाहिए संयम का चित्त की भूमियों में योग करना चाहिए जो आपने अवस्था लिखा है ना अवस्था इस स्थूला अवस्था सूक्ष्म तो अवस्था का तो वहाँ पर भूमि है इस फूल विषय में लगे हुए चित्त की भूमि इस फूल आ जाओ क्या कहेंगे इस फूल विषय में लगे हुए चित्र की भूमि इस फूल और सूक्ष्म विषय में लगे हुए चित्त की भूमि सूक्ष्म स्थूल विषय में लगे हुए चित्र की भूमि ये एक थोड़ा सुविधा हो जाएगी स्थूल विषय में लगे हुए चित्त की भूमि को क्या कहेंगे फूल और सुख विषय में लगे हुए चित्र की भूमि को क्या कहेंगे सुख है ना तो जो अवस्था शब्द लिखा है ना उसका क्या है वहाँ पर भूमि अब हो गया स्पष्ट स्थल विषय में लगे हुए चित्त की भूमि कैसी होगी और सुख विषय लगे हुए चित्त की भूमि सुख अवस्था भूमि एक ही है तो संयम का चित्त की उत्तरोत्तर भूमियों में प्रयोग करना चाहिए अब देखेंगे तस् सूत्र में तब से है तस् करते हैं संयम से जित भूमे है या अंतरा भूमि तत्र विनियोगा तस् से क्या लेना है संयम जित भूमे है अच्छा तो सूत्र में देखेंगे तब से आया है और तस्थ कार्य क्या गिया ही होने? अब से अब लगाइए जो अंदर क्रम बोलता हूं, वाकी पढ़ता हूं। जित भूमे जित भूमे है, या या है तत्र भी किया अंदर क्रम देखेंगे जित भूमि है अंतरा या भूमि ही तत्र संयम से विनियोगा जित भूमि अंतरा या भूमि जित भूमि मतलब जीती हुई भूमि वाला योगी या वो भी है जीता भूमि जीता भूमि सह भूमि भूमि को जिसने जीत लिया है भूमि भूमि का अवस्था चित्त की भूमि को जिसने जीत लिया है जीते रहते एक जगह से चित्त की एक अवस्था में संयम करके मतलब एक भेद में संयम करके क्या कर लिया साक्षात्कार एक धेर में संयम कर लिया तो क्या हुआ संयम का अभ्यास होने पर उसने उस भूमि को जीत एक भूमि में संयम का अभ्यास होने से क्या होगा उस भूमि को जीत लेगा तो इस, इसका अर्थ तो होगा जीत, जीती हुई भूमि वाले योगी की क्या जीते हुए भूमि वाली योगी की भूमी भाले भाले तो थे। थे। अंतरा का अर्थ है बाद में यातरा है ना या अनंत अनंत अन, क्या है अनंतरा अनंतरा ठीक है जीती हुई भूमि वाले योगी के बाद की या भूमि जीती हुई भूमि वाले योगी के बाद की जो भूमि है मतलब उसने एक भूमि को जीत लिया अब उसके बाद की भूमि मतलब आगे की जो भूमि है बताइए समझे एक भूमि को जीत लिया तो उसके आगे भी कोई तो भूमि होगी तो वही है ये उत्तर है ना तो ऐसा लगाइए बता रहा हूँ जीती हुई भूमि वाले योगी की अव्यवहित उत्तर जो भूमि है लेकिन अनंतरा अनंतर कर्थ क्या होता है अब वही जीती हुई भूमि वाले योगी की अब जो वही उत्तर जो भूमि है अब जो वही उत्तर जो भूमि है तत्र तस्य तयम से है उस भूमि में उस संयम का उपयोग करना चाहिए तस्य संयम से दिन योग उस संयम का उपयोग करना चाहिए तो जब चित्त की एक भूमि को जीत लिया चित्त की एक अवस्था को जीत लिया अब क्या करना है कि उत्तर भूमि में क्या करना है सही अपने hmm. उत्तर भूमि में क्या करना है हाँ hmm. तो मतलब उसकी अपेक्षा उत्तर विषय कैसा होगा सुख हो जाएगा? पहले सुख विषय था फिर क्या हो गया सुख हो गया तो सुख विषय में, में लगे हुए चित्त की अवस्था या चित्त की भूमि को क्या कहेंगे सुख भूमि है सुख विषय में लगे हुए चित्त की अवस्था या चित्त की भूमि को क्या कहेंगे सुख भूमि सुख अवस्था पंक्ति लगाएंगे जीते हुए भूमि वाले योगी की अव्यवाहित तो उत्तर जो भूमि है उस भूमि में उस संयम का उपयोग करना चाहिए लगे? जैसे कि कोई व्यक्ति छत पर जाता है तो सीढ़ियों पर क्रम से आरूप होता है क्रम से चढ़ता है ना? तो साधना में जैसे एक लक्ष्य पर विजय प्राप्त की आप स्थल से सूक्ष्म शक्त की और आप बढ़ रहे हैं साधन के क्रम से परमात्मा सबसे ज्यादा सूक्ष्म है निरत से परमात्मा है उनका साक्षात्कार करने बहुत कठिन है उनके पहले उनकी अपेक्षा जो स्कूल है उसका साक्षात्कार होगा तभी तो, तो सबसे तो साक्षात्कार होगा ना बाद में जाकर तो पता चलेगा सबसे सूक्षे तो, तो हम बताए ना की आपका ये बाय बनाइए फिर भूतो तन मात्रा इंद्रिया अहंकार महत्व ना हमें तो ये उत्तर उत्तर भूमि समझ गए समझ गए उत्तरोत्तर भूमि ये बन जायेंगे चित्त जिनका आलम्बन बना रहा है वो क्या बन जायेंगे भूमि बन जायेंगे तो जिसने पूर्व भूमि को नहीं जीता है ऐसा हो सकता है कि मतलब जिसने क्या किया इसका ये क्या है कि बहिर इंद्रियों का साक्षात्कार किया फिर मन का साक्षात्कार किए बिना आगे बढ़ सकता है जिसने इंद्रियों में संयम किया है तो अंतर इंद्रियों में संयम किए बिना आगे जा सकता है वो बता रहे हैं न ही अजिताधर भूमि न ही अजिताधर अजिताधर अनंतर भूमि विल्त भूमि सुर संयम लगते न ही कर देखेंगी। जीता ही देखेंगी अजिताधर भूमि ही मतलब निम्न भूमि को न जीतने वाला योगी निम्न भूमि को मतलब पूर्व भूमि को न जीतने वाला योगी अनंतर भूमि विल अब वही तो उत्तर भूमि का उल्लंघन करके पूर्व वाली को जीता नहीं है तो अब वही उत्तर तो वाली का उल्लंघन कर पाएगा तो पहले तो पूर्व वाली को जीतना पड़ेगा संयम करके फिर वही तो उत्तर में क्या करना पड़ेगा पूर्व पूर्व पहले तो पूर में संयम करना पड़ेगा और फिर वही उत्तर तो में क्या संयम संयम सही ही उल्लंघन होगा संयम तो बिना हो पाएगा तो कहते हैं ना ही अजिताधर भूमि की निम्न भूमि निम्न भूमि को न जीतने वाला योगी उत्तर अनंतर है ना कि अव्यवहित तो उत्तर की भूमि का उल्लंघन करके प्रांत भूमि सुयम न लगते श्रेष्ठ भूमि में संयम नहीं कर सकता है श्रेष्ठ भूमि में संयम प्रांत भूमि से का श्रेष्ठ भूमि सुमियों में संयम नहीं कर सकता है मतलब इसका मतलब है उच्च भूमि सुमियों में आगे की भूमियों में संयम नहीं कर सकता है वाचप में आई पहले नीचे की भूमि में संयम करना पड़ेगा और संयम करके पहले नीचे की भूमि को जीतना पड़ेगा और फिर अब वही उत्तर में क्या करना पड़ेगा और फिर जीतने के बाद में और आगे और पूर्व भूमि को न जीता हो तो फिर उसके आगे वाली वाली का अतिक्रमण करके और आगे बढ़ पाएगा यही कह रहे हैं ये, ये साधना की सभी प्रक्रियाए हैं है। साधना करना तो बहुत ही कठिन है सभी एकांश एक में जो है ना साधक लेकर पहले साधना करते थे गीता मध्यविष्ट से भी लम्बवासी ये और क्या है व्युप्त सेवी व्यूस सेवी का क्या है एकांत स्थान में निवास करने का जिसका स्वभाव एकांत स्थान में निवास करने का स्वभाव इसे बताया है, है। लोगों का संसर्ग होना ही नहीं, नहीं जाइए उच्च साधक का संसर्ग हो सकता है तो उच्च साधक कैसे समाज से भूले मिले समाज से अलग लेकिन अच्छे साधकों का संसकता है ठीक तो तो है अगे ध्यान देंगे धर भूमि करते नि भूमियों को न जीतने वाला योगी अब वही उत्तर भूमि का उल्लंघन करके श्रेष्ठ भूमि में संयम नहीं कर पाता है बस वो श्रेष्ठ भूमि प्रांत भूमि स्वीकार उच्च भूमि उच्च भूमि समझते है और आगे की भूमि और सबसे आगे की भूमि तो वही विवेक ख्या की स्थिति है तो मतलब श्रेष्ठ भूमि आगे की भूमि में संयम नहीं कर सकता इतना ही अर्थ ठीक है आगे ध्यान देंगे तद अभा तो तस्त लेना संयम संयम आये ना पूरे में और तरभा और संयम का भाव होने से तस्व प्रज्ञा लोका पुता उसकी प्रज्ञा का आलोक कैसे हो सकता है तो संयम ही नहीं कर पाएगा भूमियों में तो प्रज्ञा का आलोक होगा तो संयम का भाव होने से आ जाओ संयम का भाव होने से उसकी प्रज्ञा का आलोक आ जाओ संयम का भाव होने ऐसी पीछे बैठ जाइए भाव संत बैठना नहीं आधा घंटे बाद आइएगा सबसे अब कि संयम का अभाव होने से ज्यादा और संयम का अभाव होने से सत्य प्रज्ञा लोक होता है उसकी प्रज्ञा का आलोक कैसे हो सकता है प्रज्ञा का आलोक कैसे होगा प्रज्ञा का आलोक किससे होता है संयम तो से होता है संयम को जीतने से होता है और जो संयम किया ही नहीं तो उसकी प्रज्ञा का आलोक होगा प्रज्ञा के आलोक तो। का अर्थ है की संप्रज्ञात प्रज्ञा की निर्मलता संप्रज्ञात प्रज्ञा की और चावात और संयम का भाव होने से कस है उस योगी की कौन सा योगी अजिताधर भूमि जो तो पूर्व में आया है है ना संयम का भाव होने से अजिताधर भूमि वाले योगी की प्रज्ञा का आलोक कैसे हो सकता है किस कारण हो सकता है कुटा है ना अकस्मात तो यहाँ प्रश्न है कि आक्षेप क्षेप है ना अक्षेप है मतलब नहीं हो सकता है संयम के बिना अब देखो ईश्वर प्रसाद प्रसादा जीतोत्तर भूमि नाधर भूमि सु पर चित्त ज्ञान आदि सु संयमों युक्त हाँ तो कहते हैं ईश्वर प्रसादा से ईश्वर के अनुग्रह से कितनी अच्छी बात है क्या ईश्वर प्रसादा और ईश्वर के अनुग्रह से जीती हुई उत्तर भूमि वाले योगी ईश्वर के अनुग्रह से जिसने उत्तर भूमि को जीत लिया उत्तर भूमि को जीत लिया मतलब पहले पूर्व में संयम करके जीता फिर ईश्वर की कृपा से आगे वाली भूमि भी जीत लिया उनकी कृपा होती है तो संयम से जल्दी काम हो जाता है, है ना उनकी कृपा ही सब करा देती है तो ईश्वर प्रसाद ईश्वर के अनुग्रह से जीती हुई उत्तर भूमि वाले योगी का तो उत्तर भूमि वाले को जिसने जीत लिया अब अधर भूमि में संयम उसको करना है चाहिए नहीं करना चाहिए जैसे जो ईश्वर के अनुग्रह से जिसकी उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर उत्तरो अवस्थाएं प्राप्त कर रहा है योगी तो उसको निम्न भूमि में संयम नहीं करना चाहिए निम्न भूमि पर बताया है नम्न भूमि निम्न भूमि मतलब परचित्त ज्ञान दूसरे के चित्त में क्या विचार है यदि आप यदि योगी वो ऐसी भावना कर दे धारणा कर दे संयम यदि कर देना किसी के चित्त के विचार में तो उसके उसके चित्त के विचार को भी मालूम हो जाये क्या सोच रहा है तो ईश्वर के तो तो अनुग्रह से जीती हुई उत्तर भूमि वाले योगी को निम्न भूमियों में मतलब तो पर दूसरे के चित्त की वृत्ति आदि में है ना दूसरे के चित्त के ज्ञान आदि में दूसरे के चित्त के ज्ञान आदि रूप निम्न भूमियों में संयम करना उचित है। संयम करना। की कृपा से आगे आगे भूमियों को साधक जीत रहा है तो दूसरे से क्या लेना चाहिए है ना ये निम्न बातें होगी ना दूसरे को मन की बात जानना, ये जानना वो जाना, जाना, जाना, जाना निम्न भूमि बता दिया है नक्ष्म वही जो स्कूल सूक्ष्म है ना जो क्रम तत्व का है ना चौबीस का वही तो ये ये बात हैं है, की ईश्वर के अनुग्रह से ईश्वर के अनुग्रह से सब काम जल्दी हो जाते है ईश्वर के अनुग्रह से जीते हुए देखो योग कर्थन को न पढ़ने से लोग बोलते हैं या ईश्वर को माना नहीं गया। कितना ईश्वर की महिमा इसमें बार बार आती है ईश्वर की कृपा से सब माना कुछ माना है। ईश्वर की कृपा के बिना कुछ माना ही नहीं लेकिन पढ़ते लिखते लोग नहीं है खाली दोस्त इना स्वभाव के ना सो तो तो ये सब बोलते लिखते हैं हर दिन ईश्वर के नाम लेता है हर दिन ही नाम ले लेता है क्योंकि ईश्वर के अनुग्रह से जीती भी उत्तर भूमि वाले योगी को पर ज्ञान आदि रूप अधर भूमि में संयम करना उचित ठीक है।, है ये नीचे की बात आ गई ना ये दूसरे से क्या मतलब किस कारण से संयम करना उचित नहीं है तो उसका उत्तर देते हैं तदर्थस अन्यता एवं अवतत्वाद तदर्थस तदर्थस है न तो तदर्थस् का हुआ उच्च भूमि क्यूँकी उच्च भूमि का या उच्च भूमि रूप प्रयोजन किया ऐसा करेंगे तदर्थस अन्य ठीक है अब ध्यान देना क्यों ये प्रदर्शस् है ना प्रदर्शन अर्थ से उसका प्रयोजन उसका तो प्रदर्शक से अर्थ कर लेना उच्च भूमि का क्योंकि उच्च भूमि की अन्य से ही प्राप्ति होती है क्योंकि उच्च भूमि की अन्य से ही प्राप्ति होती है अन्य किससे, अन्य से ले लेना ईश्वर के अनुग्रह से अथवा संयम से है ना क्योंकि उच्च भूमि की ईश्वर के अनुग्रह से अथवा संयम से प्राप्ति होती है अनुग्रह से दिल की हो जाती है क्योंकि उच्च भूमि का उच्च भूमि की ईश्वर के अनुग्रह से या अन्य से प्राप्ति होती है तो उच्च भूमि की प्राप्ति किससे होगी या अन्य से तो परचित्त के ज्ञान आदि में संयम करने से दूसरे के चित्त के विचार में संयम करने से उच्च भूमि मिलेगी क्या नहीं। यही मतलब है और मुझे जाना चाहिए कमती लगेगी के ये उच्च भूमि है ना तदर्थकार से उसका अर्थ है उस पर तो यहाँ उच्च भूमि ले लेना ले क्योंकि उच्च भूमि की अन्य से ही प्राप्ति होती है मतलब इस अनुग्रह संयम से तो इससे ही प्राप्ति होगी और परचित्त के ज्ञान आदि में संयम करने से कुछ नहीं होगा है न और उसी भूमि से ही हम प्रोड आगे अब ध्यान देंगे जो साधक साधना करता है तो साधन साधन काल में विविध अनुभूतियां होती हैं साधक को तो अब कहते हैं कि बहुत लोग विचार करते के भी हम भजन करेंगे साधन करेंगे वह अनुभव होगा तो हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे अभी कोई अनुभूति ऐसा बहुत साधक है उनको ध्यान में कुछ अनुभूति होती है कुछ दिन बाद ध्यान भंग हो जाता है चलता नहीं बोले आगे कैसा है हमको पता नहीं चलता है तो उसके लिए बताते हैं कि एक भूमि के बाद जो दूसरी भूमि होती है वो स्वयं साधन काल में दिखाई देती है उसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए वहाँ साधना ही गुरु है जो भजन करता है ना व्यक्ति साधना करता है वो भजन साधना साधन गुरु बन जाता आगेगा लगाइए भूमि अस्या इम्तरा भूमि इत योगा एवं उपाध्याय है ये देखेंगे अस्या भूमे अनंतरा है इस भूमि के अव्यवहित उत्तर इम भूमि अस्या भूमि अनंतरा इस भूमि के यह भूमि या भूमि है यह भूमि मतलब वर्तमान भूमि और वर्तमान भूमि के अव्यवहित उत्तर यह भूमि है जब अगला ध्यय आएगा तो फिर वो चित्त की दूसरी अवस्था होगी ना ध्यय के आकार का चित्त होता है तो चित्त की भूमि बदलती है किसके अनुसार धेय के अनुसार यही है इस भूमि के अव्यवहित उत्तर यह भूमि है इस विषय में योगा एवं उपाध्याय यहाँ पर योगा कर योगाभ्यासा योग साधन योगाभ्यास ही उपाध्याय गुरु योगाभ्यास ही गुरु है गुरु क्या यहाँ पे कोई बताएगा तो साधन भजन करने वाले को भजन ही गुरु बन जाता है वो सब आगे आगे सब दिखाई देगा जैसा होगा रही बात वो एकांत में बैठे साधन में बैठेगा लग गया इस भूमि के विविध उत्तर ये भूमि है इस विषय में योग ही गुरु है कथम मतलब कैसे एवं युक्तम ही एवं युक्तम क्यूँकी ऐसा कहा गया है ये देखो ऋषियों के वचन है साधा को चिंता नहीं करना चाहिए जिस क्रम से बताया गया है करना चाहिए योगे ना है कि योग के द्वारा योग को जानना चाहिए मतलब पूर्व योग के द्वारा उत्तर योग को जानना चाहिए क्या पूर्व योग के पूर्व योग करने से उत्तर योग प्रकट हो जाएगा प्रसंगानुसार ये कह सकते हैं चित्त की पूर्व भूमि से उत्तर भूमि को जानना चाहिए या तो पूर्व भूमि में संयम करके उत्तर भूमि में संयम करके जानना चाहिए ये मतलब है पूर्व भूमि में संयम करके उत्तर भूमि को जानना चाहिए संयम करके ठीक है ये कहते हैं शब्दार्थ यह है कि पूर्व योग से उत्तर योग को जानना चाहिए आया और योगा योगा प्रवर्त योगा, योगा, योगा, है योगात योगा प्रवर्त है मतलब योग से योग आगे बढ़ता है योग से योग मतलब क्या है कि योग के अभ्यास से योग बढ़ता है योग के अभ्यास से योग आगे बढ़ता है यह अप्रवर्ता तू योग किन्तु यह अप्रमत की प्रमत्व का क्या होता है असावधान और अप्रमत का क्या है तो सावधान तो जो असावधान नहीं है मतलब सावधान है किंतु जो सावधान है वह इसका योगे योगे चिरम जो सावधान है वह योग के द्वारा योग में चिरकाल तक आनंदित होता है जो सावधान है वह योग के द्वारा योग में दीर्घ काल तक आनंदित होता रहता है जो सावधान है आलस की बात नहीं करना चाहिएगा जूसी जो वगैरह इसका अर्थ है की तो तीन तीन कौन कौन बताया गया सारण यहाँ जिसका नाम संयम है पूर्व में कुछ कितने होते हैं ऐसे पाँच कौन कौन पूर्व तो पूर्व पूर में कहे गए पांच साधनों की अपेक्षा लग गया तीन, पूर्व में कहे गए पांच साधनों की अपेक्षा ये तीनों अंतरंग साधन ये तीनों बता सकते किसके अंतरंग साधन है संप्रज्ञा संप्रज्ञात प्रज्ञा के संप्रज्ञा योग के संप्रज्ञात समाधि के ठीक है ये बात पहले आई थी तो सूत्र में नहीं आई थी ना आई थी सूत्र में थी औटिका में, तो में थी कहा पंच बहिरंगा की साधना वक्तव्य अच्छा औिका सूत्र में, में आ रहा है सूत्र में आ रहा है की पूर्व में कहे गए तो पांच अंगों की अपेक्षा पूर्व में कहे गए पांच अंगों की अपेक्षा तीन अंतरंग अंग हैं या तीन अंतरंग साधन है इससे संप्रति होती है ना असंप्रज्ञात योग का अंतरंग साधन कौन होगा चलिए और संप्रज्ञात से भी आगे एक परि होने पर वैराग्य होने पर असंप्रज्ञात आया था ना तो सबसे ज्यादा उसका जो है ना अंतरंग पर वैराग ही पड़ता सकती है संप्रज्ञात अंतरंग उससे भी अंतरंग पर अब तरे तरह धारणा ध्यान समाधि त्रियम अंतरंगम संप्रज्ञा दस समाधि पूर्वभ्यो यमा पंचभ्या साधने तदे तर तर है न पूर्व में कहे गए ये पूर्व में कहे गए तस्वीर पूर्व का परामर्शक है पूर्व में कहे गए ये कौन धारणा ध्यान और समाधि रूप तीन अंतरंग ऐसा लगाएंगे प्रज्ञात समाधि किसके अंतरंग है समाधि की किसकी की यमादिपेक्षा अब लगाइए पूर्व में कहे गए पांच साधनों की अपेक्षा लगा पूर्व में कहे गए यमादी पांच साधनों की यमादि पांच साधनों की अपेक्षा संप्रज्ञात समाधि के धारणा ध्यान और समाधि रूप तीन अंतरंग साधन है उनकी लगी पूर्व में कहे गए यमादी पांच यमादिधनों की अपेक्षा संप्रज्ञा समाधि के ध्यान और समाधि ये अंतरंग ऐसा लगाने की तद का है पूर्व में कहे गए ये धारणा समाधि पूर्व में कहे गए धारणा ध्यान और समाधि पूर्व में कहे गए यमादी पांच साधनों की अपेक्षा संप्रज्ञात समाधि के अंतरंग है लगा लेना आगे बीचे अन्य झोंक झाड़ चलिए थोड़ा सा और देखो तदपि तदपि पूर्व में अभी क्या चल रहा है चल रहा है है ना तो से अब लेंगे को कि पर जो है किसका अंतरिंग साधन था संप्रज्ञात का और तो असंप्रज्ञात का कैसा साधन बनेगा ये संयम बहिरंगी तो का है तदपि बहिरंगम निर्वीजस् निर्वीजस् कर असंप्रज्ञात समाधि है ना उसमें है ना? है, कोई धेय मतलब नहीं रहता है ना चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध करना है कोई चित्त का कोई बीज मतलब नहीं रहता है तो लेना संयम और संयम भी असंप्रज्ञात समाधि का बहिरंग साधन है संयम भी किसका बहिरंग साधन है संयम भी असंप्रज्ञात समाधि का बहिरंग साधन है अच्छा तदपि अंतरंगम साधन त्रय नीज से योग से बहिरंगम होती तदपि अंतरंगम साधन त्रियम तब से लेना है कि अंतरंग तीन साधन धारणा ध्यान और सूत्रा सा आता है मतलब तब लेना है धारणा ध्यान और समाधि भी असंतृा समाधि के बहिरंग साधन है लगा सूत्र से क्या है तब से क्या लेना है संयम संयम का मतलब धारणा ध्यान हो धारणा ध्यान और समाधि भी असंप्रज्ञात समाधि के बहिरंग साधन है भाष से लगाएंगे तबी तब से कि लेना है अंतरंगम साधन क्रियम किसके अंतरंग साधन की संप्रज्ञात समाधि के तीन अंतरंग साधन संप्रज्ञात समाधि के तीन अंतरंग साधन असंप्रज्ञात समाधि के बहिरंग साधन होते हैं असंप्रज्ञात समाधि के निर्वीजस् करतेज्ञात योग करते समाधि लग गया कि संप्रज्ञात समाधि के तीन अंतरंग साधन असंप्रज्ञात समाधि के बहिरंग साधन होते हैं लग गया किस कारण से तो बताते है तद अभावे तद अभाव तथ से क्या लेना है यहाँ पर कि क्योंकि धारणा ध्यान और समाधि का अभाव होने पर क्या धारणा ध्यान और समाधि का क्या धारणा ध्यान और समाधि का अतिक्रमण होने पर क्या होगा धारणा ध्यान और समाधि का तो अतिक्रमण होने पर भाववाद करते अर्थ समाधि होती है धारणा ध्यान और समाधि का अतिक्रमण होने पर क्या होती है तो इसलिए असम समाधि का धारणा ध्यान और समाधि का ऐसा न बनेगा असमाद क्यों क्योंकि धारणा ध्यान और समाधि का अभाव होने पर भाववाद करते अर्थ समाधि का सम्भाव होता है असम समाधि का या असम प्रज्ञात सामाजिक होती है बताए समझ में और यदि देंगे तो सबसे ज्यादा अंतरंग साधन कौन है का पर वैराग्य होना चाहिए ना तो सबसे ज्यादा अंतरंग कौन है पर वैराग्य किसका ठीक है ओम ओम पूर्ण मदम पूर्ण पूर्णमृके पूर्ण